नहीं आ जु जुग जुग चलिया रघुबीर बड़ाई राम राम महिमा सुर कह सुन सुन यावध लोग सुख लहें राम स खह मिल भरत स प्रेमा पूछे कुशल सुमंगल खेमा भरत समय इसमें कोई आश्चर्य नहीं है है युग से यही रीति चली आ रही है। थे थ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं राम सखा निषाज रात से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और छेम पूछी भरत जी का शील और प्रेम देखकर कर निषाद उस समय विदोह हो गया प्रेम मुक्त हो गया होकर देह की सुध भुला गया सनेह मोदु मन बाढ़ा, चितवत सकुचा धर धीरज पद बंद बहोरे प्रेम करत कर जोरी। पद पंकज की। काल निजले की। अब प्रभु ह तो सहित कोटिक मंगल मोरे उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी तक लगाए भरत जी को देखता रहा फिर धीरज धरकर कर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा हे प्रभो कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया मोरी कर प्रभु जो न पदर, जग मेरे करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देख विचार कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाती और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया यह समझकर जो श्री रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है कपटी कायर कुमति को जाते लोक बेद बाहिर सब भाती राम की यापन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते देखी प्रीति सुनी बिनय सुहाई मिले बहुरी भरत लघु बा भाई निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी मैं कपटी कायर और और कुजाती हूं, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रु जी उससे मिले फिर निसाज ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुरवाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की जान लखन सार। की सार। नगर नर नारे भय सुखे जनु लखनु बढ़ाए प्रमुदित मन लय चले उलवाए रानिया उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जैसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला सेवक चले स्वामी रुख पाए घर तरु तर बाग बन बास उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए